156वां अध्याय अर्श अर्थात वबासीर का निदान धर्मवंत परी महाराज कहते हैं कि हे सुश्रुत अब मैं अर्श जिसको वबासीर के नाम से जाना जाता है उस रोग के निदान का विषय बताऊंगा प्राणियों के मांस में जो कीलक सदा उत्पन्न होते हैं वे केलक गुदा के द्वारा अवरोध करते हैं, इसलिए उन्हें अर्श कहा जाता है। वात वास्तपित तथा कप्तन दोष शरीर में स्थित त्वक, मांस और मैदा को दूषित करके अपान वायु के मार्ग में अनेक आकृतियों वाले मांस अंकुरों को जन्म देता है। इन अंकुरों को अर्थ माना गया है जो अर्थ शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है उसे सहज और जो जन्म लेने के बाद उत्पन्न होता है उसे जन्मांतरोत्थान कहते हैं इस दृष्टि से आर्च के दो भेद हुए प्रकारांक से इसके दो भेद होर हैं एक सुस्क वादी बाबासीर और दूसरा है श्रावी मतलब खूनी बाबासीर गुदा नामक स्थान का आस्त्र लेकर अवस्थित रहने वाले सुस्क अग्रभाग से युक्त परस्पर भिन्न नाडियों का स्थान है गुदा भाग का परिमाण साढे अंगुल का होता है � उनमें एक नाड़ी बालों को जन्म देने वाले सर्ति का संचार करती है और एक नाड़ी अंत के मध्य भाग से होकर नीचे की ओर जाती है यही आमासे से निकलने वाले मल को लाकर गुदा मार्ग से बाहर निकालती हैं उसी विसर्जन कार्य के कारण उसे विसर्जनी नाड़ी के नाम से भी अभिहित किया गया है उस विसर्� एक अंगुल का जो स्थान है उसी में इस मानसांग क्रोन का जन्म होता है इसके बाद डेढ़ अंगुल के परिमाण भाग में गुदोष्ट के परे रोमवती त्वचा है जिस रोम पर जिस पर रोम अर्थात बाल नहीं उगते हैं वहीं पर सहोत्त अर्थ का कारण विद्यमान रहता है जो बाल्याकाल में उपतप्त अर्थात सहोत्त दोषों को सामर्थ्य से युक्त हो जाता है प्राणियों में इस आर्चर रोग का बीज तो माता-पिता के उपत्य से होता है देवताओं के प्रकोपित होने पर तो यही दूसरे रूप से सान्यापातिक दोष का भी बीज बन जाता है प्राणियों में इस प्रकार के जो कुल क्रमागत रोग हैं वे सभी असाध्य माने गए हैं सहजोत आर्स् तो विशेष रूप से देखने में दुषाध्य अंत्रमके पांडु वर्ण सनिहित और भयंकर उपद्रव मचाने में समर्थ होते हैं शरीर के बात पित्त तथा सन्यापात दोषे अनुसार हिम को वातिक पैतिक श्लेष्मिक संसारज गज त्रदोसाज तथा रक्तज रूप में नियोजित किया जा सकता है अर्थात इनमें से ये रस से वात और कफ से होते हैं और आर से आर से रक्त एवं पित्त से होते हैं इसके दोष के प्रकोप का कारण तो पहले ही कहा जा चुका है इसके अतिरिक्त उदाराष्ट अग्निमान्य तथा मलाधिक्य की एकाक्त एकत्रत अवस्था में अतिशय अत्यल्प तथा आम असामायिक जलपान देश कालादि के विपरीत कठिन और अल्पाहार यह उत्पन्न होता है वास्ते नेत्रखले और ओष्ठ के भागों में घट अधिक शीतल जल के स्पर्श तथा बैठ कर लगाम आदि से सारे जाने वाले वाहन के सवारी करने से इस रोग की उत्पत्ति होती हैं यह रोग हटात मल मूत्र आदि के विको धारण करने और निकलने से भी हो सकता है ज्वार गुल्म अतिसार ग्रहणी रोग सूत तथा पान रोग के प्रभाव एवं दौर्बल्य कारण आहारादि के सेवन से अन्य उपद्रव और विषम चेष्टाओं से भी इनका जन्म होता है। मुस्त्रियों में अपक्वा गर्भपात, गर्भवृद्धि तथा तज्जन्य पेड़ा के कारण इस उपद्रव की उत्पत्ति होती है। इन्हें सब कारणों से आपान वा� उसके बाद वह गुदा भाग का सुद्ध कार्य करने वाले वल्लियों में अपना कुप्रभाव छोड़ता हुआ अर्श के उन कीलों के रूप में जन्म लेता हैं। इस रोग का पूर्व लक्षण अग्निमाद्य, विस्टम्भ, पैरों में पीड़ा, पिंडुलिका, कष्ट, ब्रह्म, शरीर में सिकुलता, नेत्र शोथ, मालभेद तथा मालग्रह है। इस रोग में शरीर के अग्र भाग से निश्चिष्ट वायु नाभि भाग से नीचे की ओर संचरण करता हुआ पीड़ित कर रक्त संक्रमित होकर बड़ी कटनाई से बाहर निकलता है इस रोग में आत भाग से अव्यक्त गुड़गुड़ शब्द -गुड़ होता है क्षार रहित उदगार आत्यसाय मूत्र अल्प गुष्ठान घृणा धोमायित डकार सिर पीड़ा भक्तसस्तल में पीड़ा आलस्य तथा धातु क्षरण का उपद्रव होता है इसमें इंद्रियां सुख की चंचलता एवं दुख होने के कारण रोगी में क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है इस रोग के प्रभाव से रोगी में विष्ठान त्याग की आशंका बनी रहती है उसके पेट में संग्रहणी, सोध, पांडु तथा गुल्म नामक रोगों का भी उपद्रव होता है। इतना ही नहीं, आर्स रोग के होने से प्राणियों में ये रोग भली प्रकार से बढ़ते ही जाते हैं। उन आर्स कीलकों के से बुदा मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अपान वायु भी क्रुद्ध हो उड़ता है, जिसके फलस्वरूप वहां शरीर के समस्� वह वायु मूत्र हिमालय पित्त तथा कफ रस रसादि तत्वों को संच्युत करता हुआ जठराग्नि को मंद बना देता है उससे प्रायः सभी प्रकार के आर्स्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में इन सभी आर्स्य भेदों का प्रकोप होने पर रोगी के शरीर में अत्यंत दुर्बलता उत्साहहीनता दैन्य तथा कांतिहीनता आ जाती मरमस्थल को पीड़ित करने वाले अत्यंत कष्टसाध्य उक्त रोगों का उपद्रव हो जाने से रोगी एक दिन यक्ष्मा के रोग से भी ग्रस्त हो उठता है उसके शरीर में कास तिपासा मुखविकृति श्वास पीनास खेद अंग भंग, हिचक के सोथ ज्वर नपुंसकता बधिरता स्तब्धता तथा सरकरा एवं पथरी रोग वा चीन्न कायं स्वरभंग, चिन्तातुर आरुचि बारंबार थोकने वाला और अनिच्छित स्वभाव का हो जाता हैं। इसके साथ ही पार्वत तथा अष्टभाग में पीड़ा होती हैं, उसका हृदय ना भी वायु, पायु एवं वाय। वंक्षण भाग सूल से ग्रस्त हो उठता हैं। उसके गुदा मार्ग से चावल के धोने के समान द्रव्य निकलता है जो वर्ण के बगुले के उदर भाग के समान होता है यह मल कभी-कभी सूखा हुआ मोती के अगर भाग के कांत के समान पके हुए आम के समान पीत हरा लाल पांडु हल्दीया तथा पिछल वर्ण का होता है वात प्रकोप के कारण रोगी के गुदा भाग में जो मानसांकुर निकलते हैं, उनके बीच भागों में अपान वायु अधिक मात्रा में निकलती है, वे सूखे हुए सोते हैं, उनमें चिमचमाहट या चुनचुनाहट होती है, उनका वर्ण गाढ़े अंगारे के समान लाल होता है, वे पीड़ा के कारण रोगी को स्तब्ध बना देते हैं, उन सभी अंकुरों में विषमता होती है और उनक उनमें विशेष समानता भी प्राप्त होती हैं। वे वक्र और देखन तथा फटे हुए मुखवाले होते हैं। वात जन्य आर्च के सभी मांसांकुरों की आकृतियां बिंब, खजूर, वैर तथा कपास के फलों की भाँति होती हैं। कुछ अंकुर कदम्ब पुष्प और कुछ सरसों के फूल के समान आभा वाले होते हैं। इस रोग के होने पर रोगी के स वनक्ष भाग में अधिक पीड़ा होती है। रोगी को हिचकी, उदगार, विस्टम्ब हृदय में पीड़ा तथा अनिच्छा का प्रकोप होता है। उसको खांसी आती है, स्वास फूलती है और अग्निमंदता बढ़ जाती है। उसके कानों में ध्वनि गुंजरित होता रहता है, उसको सदैव भ्रम बना रहता है। इस रोग में गांठदार प्रवाहिक तेजलता विशिष्ट भवसाविष्टा थोड़ा-थोड़ा शब्द कर निकलता है मन के समय अत्यंत वेदना और शब्द होता है रोगी की त्वचा काली पड़ जाती है इसके मलमूत्र में अवरोध बनना रहता है इसके नेत्र और मुख पर भी रोग का प्रभाव छाया रहता है उसको गुल्म प्लीहा उदरण अस्थिला संबंधी विकारों